यंग दिया है त्व का अर्थ बनी को में रहने वाला परिमाण अथवा दूसरा भर्जन कपाल में जो बनी है उसका अनुद्भूत रूप तो बन्ही दिवणुकों का, का जो परिमाण है इसमें तो सिद्ध साधना दोष हो रहा था इसको छोड़ करके क्यों भर्जन कपाल तक तो गया महत बनी हमारा पक्ष ग्रहण कर लेंगे ठीक है तो ये हो गया दाह नुकुला आगे अद्विष्ट ये अंश क्यों कहा वो द्वितीय है उससे पहले बने दियोणु का ईंधन संयोग तो ये दुष्ठ है तो किंतु यहाँ भी बने दीवणु के लिए हमारा पक्षी है पक्ष है मध ब इसलिए ये सिद्ध साधन दोष ग्रहणीय नहीं है दूसरा दोष दिखाया अध आत्मा आत्मा का जो संयोग कहाँ संयोग होगा बनी अधिकरण में अच्छा ये भी ये संयोग अधिष्ट हुआ तो दृष्ट होने से अगर आप अधिष्ट नहीं कहेंगे ये सिद्ध साधन हो जाएगा अच्छा आगे अतीन्द्रिय क्यों कहा वन्नी में जो उष्ण स्पर्श रहा तो ये अगर बन्नी में उष्ण स्पर्श सिद्ध हो जाएगा सिद्ध साधन दोष होगा हम चले थे बन्नी में रहने वाला शक्ति सिद्धि करने के लिए अभी बन्नी का उष्ण स्पर्श सिद्ध हो जाएगा यह सिद्ध साधन दोष होगा इसलिए क्या कह दिया अतीन्द्रिय ये जो उष्ण स्पर्श है वो अतिय नहीं है अच्छा उष्ण स्पर्श ये नहीं है इंद्रिय ग्रह है आगे मीमांसा के कि आप वन्ही को कार्य मानेंगे और उसका तीन कारण आ जाएंगे तो कारण त अवच्छेद का अनुगत नहीं होने से व्यविचार होगा क्योंकि तीन कारण आ गए और आपका कार्य हो गया है कि बन्ही तो होने से कारणतः अवच्छेद का अनुगत नहीं हुआ तब व्यविचार दोष होगा नया आय के इसका समाधान क्या दे दिया कार्य भी तीन मान लेंगे तो तत्त कारण से तत्त कार्य हो जाएगा कोई व्यविचार नहीं होगा तो उसमें मीमांसा को क्या कहा ये गौरव होगा तो नहीं मान करके तीनों कारण में एक शक्ति मान लेंगे नया को कहा कि तीनों कारण में एक शक्ति क्यों मानेंगे जो तीनों कारण में इसमें एक विलक्षण जाति स्वीकार कर लेंगे जो ये तीन संयोग हैं मणिकिरण संयोग हो अथवा तीर्ण फुटकार संयोग हो अथवा अरणिद्वय संयोग ये तीनों संयोग में हम एक विलक्षण जाति मान लेंगे तो होने से ये भी अभी एक हो गया गौरव दोष नहीं होगा आगे मीमांसा को क्या दोष दिखाया ये विलक्षण जाति का नोदनत्व तो अथवा अभिघातत्व तो के साथ सांकर्य दोष हो जाएगा तो उसके लिए अभी नया कहता है।, है कि शांकर्य ये कोई दोष नहीं है क्यों नहीं है कहते शांकर्य दोष होने के लिए एक नियम उलोक बनाए हैं ये नियम जहाँ लगेगा कहेंगे देखिए ये नियम लगना चाहिए अगर नहीं लग पा रहा है तो यहाँ शांकर कहेंगे शंकर कहेंगे तो नियम दे रहे हैं ए रामरुद्री में देखिए तस्या दो सत्वाद य दिया है आगे स्व स्वानधिकरण्य स्वभाव सामानधिकरण्य उभय संबंधेन जाति विशिष्ट जातित्व स्व पद से ले लीजिए, जैसे घटत्व घटत्व सामानधिकरण्यम पृथ्वीत्व में आएगा कहाँ दिखाएंगे घटत्व समान अधिकरणियम पृथ्वीत्व में कहाँ दिखाएंगे घट में दिखा देंगे और घटत्व घटत्वाभाव सामानाधिकरण्यम पृथ्वीत्व में किसका सामानाधिकरण किस में दिखाएंगे पृथ्वीत्व में कहाँ दिखाएंगे कहाँ पट में हो जाएगा क्यों नहीं होगा नहीं आपको सीधा करना पड़ेगा हाँ तो वहाँ घटत्व का अभाव है और पृथ्वी तो है इसलिए समान अधिकरण आ गया तो पंक्ति देखिए स्व शो सामनाधिकरण्यम स्वपद से घटत्व घटत्व सामान अधिकरण्यम आगे स्वाभाव सामनाधिकरण्यम यहाँ स्वपद से घटत्व घटत्वाभाव सामनाधिकरण्यम उभय संबंधे न जाति विशिष्ट जाति ये दोनों संबंध से एक जाति जा करके दूसरा जाति में रह रहा है कौन सा जाति किधर में रह रहा है पृथ्वी घटतत्व जा करके पृथ्वीत्व तो में रहेगा तभी घटत्व जा करके पृथ्वीत्व तो अर्थात एक जाति समानाधिकरण संबंध से जहाँ दूसरा जाति में रहेगा ऐसा स्थिति में क्या होना चाहिए स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देखिए जहां धूम है वहां धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी कौन हो सकता है घटपट हो सकता है तो घटपट में क्या आ जाएगा ये बनी में आएगा तो बनी में क्या आएगा सो समानधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व प्रतियोगिता अभाव आएगा तो स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभाव ये बन्ही में आएगा तो इसलिए बन्ही धूम का क्या होता है ना ना वो हो गया अभी हम बन्ही धूम का व्यापक कहते हैं जहाँ स्व समानधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व का अभाव आ जाएगा वो व्यापक होगा नहीं होगा होगा तो पंक्ति दे रहे हैं स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभाव तो प्रतियोगित्व अभाव जिसमें आएगा वो हो जाएगा व्यापक हो जाएगा तो प्रतियोगित्व अभाव का व्याप्य अच्छा अभी प्रतियोगित्व तो अभाव वाला हो जाएगा वो व्यापक तो ये जो व्यापक हुआ वो व्यापक का व्याप्य वही स्वयं व्यापक व्यापक का व्याप्य हो पाएगा सम व्याप्य लेकर के एक शब्द व्यवहार होता है ना सम व्याप्य ऐसे द्रव्यत्व द्रव्य तो द्रव्य का व्याप्य है नहीं है कैसे कहेंगे क्यों कहेंगे द्रव्य तो द्रव्य का व्याप्य होगा हम पूछेंगे क्यों होगा न आपको तर्क द्रव्योत्म इसलिए व्यापक होगा अच्छा अभी हम जब स्व समानाधि स्व समान अधिकरण्यम स्व समानाधिकरण न स्व अभाव समानाधिकरण्यम उभय संबंध है न एक जाति को लेकर के दूसरा जाति में रखते हैं ये जो दूसरा जाति हुआ ये कहते हैं कि ये स्व जो छोटा जाति है उसका ये व्यापक का व्याप्य होना चाहिए छोटा जाति का घटतत्व का जो व्यापक हुआ पृथ्वीत्व ये पृथ्वीत्व का व्याप्य होना चाहिए कौन वो जो बड़ा जाति छोटा जाति का व्यापक का व्याप्य होना चाहिए या तो सम्याप्य हो नहीं तो उसे थोड़ा छोटा हो अगर हम सम्याप्य ले लेंगे तो जो छोटा जाति होगा वो बड़ा जाति का तो ना? बड़ा हाँ वो बड़ा जाति में छोटा जाति का व्यापक का व्याप्यत्व माना चाहिए दोबारा स्पष्ट करते हैं बड़ा जाति में छोटा जाति का व्यापकत्व तो आएगा आएगा तो जहाँ वो व्यापकत्व तो आ रहा है उसमें वो व्यापक का व्याप्यत्व आएगा नहीं आएगा सम व्याप्य लेने से घटत्व का व्यापकत्व पृथ्वीत्व में आया ये पृथ्वीत्व में पृथ्वीत्व का व्याप्यत्व तो आएगा नहीं आएगा पृथ्वीत्व में पृथ्वीत्व का व्याप्यत्व तो आएगा नहीं आएगा आएगा ये पंक्ति यहाँ यही कह रहा है इसको थोड़ा समझेंगे और स्वसामनाधिकरण्य स्वभाव सामानधिकरण्य उभय संबंधे जाति विशिष्ट जातित्व तो, जाति विशिष्ट जाति कौन हो जाएगा जाति जाति विशिष्ट से अर्थात जाति विशिष्ट कौन होगा एक जाति को लेकर कहाँ रख रहे हैं दूसरे जाति में तो जाति विशिष्ट जाति प्रथम जाति से किसको लेंगे तद विशिष्ट जाति कौन हो जाएगा पृथ्वीत्व अभी जाति विशिष्ट जातित्व जो कि पृथ्वीत्व में आया ये पृथ्वीत्व में आने वाला ये चीज सो समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अब... प्रतियोगित्व अभाव ये आ जाएगा सो समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अभाव आ जाएगा वो व्यापक जाति में बड़ा जाति में तो वो व्यापक जाति का व्याप्यत्व आएगा व्यापक जाति हो गया पृथ्वीत्व और पृथ्वीत्व का व्याप्यत्व आएगा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ इस प्रकार की स्थिति होता है कि स्व समानाधिकरण भी समानाधिकरण में आ जाता है और स्व अभाव समानाधिकरण आ जाता है ऐसा जहाँ दोनों जाति में हो जाता है एक जाति दूसरे जाति का व्याप्य होना ही पड़ेगा बड़ा जाति का व्याप्य होना ही पड़ेगा चाहे समव्याप्य हो ओ नहीं होगा छोटा जाति का व्याप्य कैसे बड़ा जाति हो जाएगा क्या उन्हें पृथ्वी समूह व्याप्य है अर्थात ये जो छोटा जाति है वो कहते हैं कि बड़ा जाति का व्याप्य होना ही चाहिए नहीं तो एक जाति ऐसा मतलब शर्त में शर्त क्या हो गया स्वसामान अधिकरण्य स्वाभाव समानाधिकरण ये दोनों संबंध से अगर एक जाति जा करके दूसरा जाति में रहेगी तो ये होना चाहिए कि ये छोटा जाति या बड़ा जाति का व्यापी होना चाहिए ये नियम होना चाहिए प्रथम अंश हो गया कि दो संबंध से एक जाति जाकर के दूसरा जाति में रह रहा है ये जिस जाति में रह रहा है उसको हम बड़ा जाति तो लिए हैं ये बड़ा जाति में छोटा जाति का व्यापकत्व तो का व्याप्य आना चाहिए छोटा जाति का जो व्यापक होगा उसका व्याप्यत्व तो आना चाहिए चाहे समव्याप्यत्व तो हो अर्थात ये बड़ा जाति से छोटा होना चाहिए ये उनका नियम यहाँ कहते हैं स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभाव स्व समानाधिकरण अत्यंता अभाव प्रतियोगित्व तो अभाव हो गया प्रतियोगित्व तो हो गया मतलब छोटा हो गया ये प्रतियोगिता तो अभाव अर्थात ये व्यापक होगा स्व समानाधिकरण अत्यंता प्रतियोगित्व तो जिसमें आएगा क्या बोला हमने प्रतियोगित्व जिसमें आएगा वो वहाँ विद्यमान होगा नहीं होगा नहीं होगा प्रतियोगिता अभाव जहाँ आएगा वो विद्यमान होगा निश्चय वो व्यापक होगा व्यापक होगा तो कहीं व्यापक का व्याप्यत्व आना चाहिए वो बड़ा जाति में चाहे समव्याप्य हो अर्थात तो वो दोनों जाति में व्याप्य व्यापक भाव आना चाहिए ये दोनों संबंध से अगर एक दूसरे में आ गया तो व्याप्य व्यापक भाव होना चाहिए अगर व्याप्य व्यापक भाव नहीं हुआ ये दोनों जाति नहीं होंगे अभी हम लोग दृष्टान्त देखे पृथ्वीत्व और घटत और पृथ्वीत्व को लेकर के अभी घटत्व जाति पृथ्वी जाति में आने से समानाधिकरण अर्थात जो दूसरा अंश है समानाधिकरण स्वसमाधिकरण अत्यंता स्व से लेंगे घटत्व घटत्व समानधिकरण का प्रतियोगित्व अभाव ये पृथ्वीत्व में आएगा घटत्व समानाधिकरण प्रतियोगित्व जहां घटत्व तो रहेगा वहाँ पृथ्वीत्व का अभाव हो जाएगा नहीं होगा तो फिर घटत्व तो, समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व पृथ्वी में आएगा तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व का आएगा? अत्यंता अभाव आएगा वही पंक्ति दिया है स्व समानधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभाव ये किसमें आ जाएगा पृथ्वीत्व में ये जो पृथ्वीत्व में अभाव आया इसका व्याप्यत्व कहाँ आना चाहिए कहते हैं कि पृथ्वीत्व में जो जाति विशिष्ट जाति जाति विशिष्ट जाति में ये चीज आना चाहिए व्यापक का व्याप्यत्व आना चाहिए तो यहाँ अर्थात सम व्याप्य कम से कम हो पृथ्वीत्व व्यापक का व्याप्य तो होना चाहिए सम व्याप्य होने से ठीक हो जाएगा लिख सकते हैं अगर आप पृथ्वीत्व नहीं ले करके घटत्व और पृथ्वीत्व के बीच में और कुछ ले लीजिए नहीं तो बड़ा जाति का आप द्रव्यत्व ले लीजिए, घटत्व के साथ द्रव्यत्व को ले लीजिए, तो घटत्व समानाधि समानाधिकरण द्रव्यत्व में आएगा घटत्वाभाव समानधिकरण भी द्रव्यत्व में आ जाएगा तभी तो ये दो संबंध से घटत्व जाकर के द्रव्यत्व में रह जाएगा ये प्रथम अंश हो गया ऐसा जहां होगा ये दोनों अगर जाति होना चाहिए तो स्व समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अभाव अर्थात तो पद से घटत्व घटत्व समानाधिकरण प्रतियोगि अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व का अभाव द्रव्यत्व में आएगा ये द्रव्यत्व का व्याप्यत्व कम से कम आना चाहिए चाहे आप वो जाति को द्रव्य लीजिए नहीं तो पृथ्वी तो ले लीजिए अर्थात तो जो छोटा जाति होता है वो इस व्याप जो व्यापक का व्याप्य कहते हैं उससे तो छोटा होना चाहिए ये नियम होगा एक जाति ये दोनों संबंध से दूसरा जाति में रहेगा तो उसमें व्याप्य व्यापक भाव होना पड़ेगा नहीं है तो दोनों जाति नहीं होंगे अभी घटतत्व और पृथ्वीत्व में हम लोग देख लिए दोनों जाति हो जाएंगे क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव है अभी देखिए स्वपदों से मूर्तत्व तो लीजिए स्व सामनाधिकार स्व समानिकरण्यम भूतत्व में आएगा कहाँ दिखाएंगे स्व सामानाधिकरण्य मूर्तत्व सामनाधिकरण्यम भूतत्व में चार में हो जाएगा और स्व अभाव मूर्तत्व अभाव सामानाधिकरण्यम भूतत्व में मूर्तत्व अभाव सामानधिकरण्य भूतत्व में कहा दिखाएंगे आकाश में मूर्तत्व नहीं है भूतत्व है तो होने से अभी जाति विशिष्ट जाति विशिष्ट जाति से किसको लेंगे मूर्तत्व विशिष्ट जाति कौन भूतत्व ये दोनों जाति तभी होंगे अगर मूर्तत्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभाव अगर भूतत्व में आए तो किन्तु मूर्तत्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व का अभाव अर्थात मूर्तत्व का व्यापक भूतत्व है क्या नहीं है तो जहाँ ये दोनों संबंधों से जाति विशिष्ट जाति होगा वहाँ ये व्याप्य व्यापक भाव होना चाहिए अगर व्यापी व्यापक भाव नहीं होगा तो ये दोनों जाति नहीं होंगे दो संबंधों से एक जाति दूसरा जाति में रह जाएगा तो वहाँ व्याप्य व्यापक भाव होना चाहिए मूर्तत्वभूतत्व तो तो में व्यापक व्यापक भाव हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ तो मूर्तत्वभूतत्व जाति नहीं होंगे ऐसे पूर्व पक्ष न्यायिक को दिखाएगा न्याय ऐसा न्याय है तो आप अभी अगर कहेंगे कि यहाँ सांकर्य दोष हम नहीं मानते हैं ये सांकर्य दोष के लिए न्याय है तभी तो अभी न्याय क्या कह रहा है स्वसमान अधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभाव व्याप्य माना भावे आप इतना बड़ा न्याय कह दिया अभी नया कहता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा स्थिति होने से आप कहेंगे ये दोनों जाति होंगे इसमें क्या प्रमाण है तो इस प्रकार के अर्थ इसमें कोई प्रमाण नहीं है कहते हैं तो शांकर्यश जातिवादक्य माना भावत क्योंकि आप यहाँ कहते हैं कि ये दोनों संबंधों से एक जाति दूसरा जाति में रहेगा तब ये दोनों व्यापी व्यापक होना चाहिए हम तो क्यों व्यापी व्यापक होना चाहिए इसमें कोई कारण नहीं है तो इसलिए ये सांकर्य कोई दोष नहीं होगा सांकर्य किसको कहते हैं प्रथम अंश को सांकर्य कहते हैं कैसे ये थी ये दिखाया तो आ, वहां क्या कहता है मतलब मीमांस का मीमांस का ये न्याय देता है वो कहता है कि जहां स्व सामानाधिकरण स्वाभाव सामानधिकरण से एक जाति दूसरा जाति में आएगा अगर आ जाएगा वहां व्यापी व्यापक भाव होना चाहिए तो दूसरा आदमी पूछेगा कि इस संबंध से आने से व्यापी व्यापक भाव होना चाहिए इसमें क्या प्रमाण है आप क्यों कहते हैं व्यापी व्यापक भाव होना चाहिए बोल करके नहीं होने से आप कहेंगे मृतत्व तो भूतत्व तो में नहीं हुआ नहीं होने से अब शंकर कह दिए ऐसा क्यों कहते हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए व्यापी व्यापक होना चाहिए ये क्यों आप एक उदाहरण दिखा दिए तो कहते हैं कि इस उदाहरण के अनुसार ये नहीं होगा हम तो क्यों हम मानेंगे आपका ये बात को हम कहीं मूर्तत्व तो भूत होते तो ये दोनों जाति होंगे आप कुछ अपना सिद्धांत बना करके दूसरों को कह देंगे कहेंगे हमारा ये नियम है कहेंगे हम क्यों नियम को मानेंगे हमारा मत में भूत होता दोनों जाति होंगे कोई ऐसा कहेगा तो ये कहेगा नहीं नहीं यह नियम को सिद्ध नहीं करता कहते वो नियम आपका है ना अर्थात जाति कहने के लिए यही नियम होना चाहिए इसमें कोई तर्क नहीं है इसलिए शंकर दोष को इसको नहीं माने हैं कैसे हाँ इसलिए इसलिए जाति शंकर्य को दोष नहीं मानते हैं ये आगे आएगा दिनकी में आएगा ये अठहत्तर पृष्ठा में तो देखेंगे वहां और कुछ विचार होगा तो अच्छा अभी देखिए तो ये सांकर्य दोष को नहीं माना नयायिका और नयायिक कहता है कि अन्यतम कारण संभ, कारणता संभवाच का कहा कि हम एक विलक्षण जाति मान लेंगे विलक्षण जाति लेने से भी मांग ये सब दोष दिखाया ये जाति सांकर्य दोष होगा नयायिक कहता है कि ठीक है हमारा तीन कारण है तीन संयोग ये तीन संयोगों में अन्यतमत्व रहेगा ये तीनों अन्यतम हो जाएंगे तो ये तीनों अन्यतम में अन्यतमत्व रहेगा तो अगर आपको लाघव चाहिए तो हम उसमें जाति नहीं मान करेंगे अन्यतमत्व को कारणता अवच्छेद को का माने करता था तो अन्यतम कारण कारणता अवच्छेद का कौन हो जाएगा अन्यतमत्व तो ये अन्यतमत्व ये लाघव भी है एक हुआ अभी हमको विलक्षण जाति भी स्वीकार नहीं करना पड़ेगा वो शांकर्य दोष इत्यादि वो सब नहीं होगा अन्य को कारणता अवश्यता को मान लेंगे निक दे रहा है समाधान तस्ोषत्वात तस्य का अर्थकर्य दोष से ये कोई दोष नहीं है अथवा अन्यतमत्वना कारणता संभवात अर्थात अन्यतम कारण हो जाएगा कारणता अवच्छेद को अन्यतमत्व हो जाएगा तो अन्यतमत्व न कारणता संभव कारणता संभवत तो अलग अलग दिया न मिला करके दिया है मिला करके अलग दिया है मिला करके अच्छा तो फिर ष्ठी समास लेना होगा कारणता आया है ऐसा लेना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ तक न्याय के सिद्धांत तो दिया मतलब समाधान दे दिया अभी अन्यतमत्वम ये स्मरण है अभी हमारा ये अन्यतम कितने हैं? तीन है मणिकिरण संयोग तृण फूतकार संयोग और अरुणिद्वय संयोग ये तीन हमारा अन्यतम हो गए तभी तो अन्यतम का लक्षण हो गया तद भिन्न भिन्न तद भिन्न हो गया जगत उससे भिन्न हो गए ये तीन तद्भिन्न भिन्न भिन्नत्वम और उसका दूसरा लक्षण था तदेद अभावत्वम ये हो जाएगा तो ये हो गया तीन तद् तदेद इसमें रहेगा और तद तो भेद का अभाव ये तीन में रहेगा तद भेद अभावत्वम ये एक लक्षण हो जाएगा और तीसरा था भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्व ये हो गए तीन ये तीन का भेद इसमें रहेंगे तो प्रथम हम लोग विचार आरम्भ किए थे कि ये तीनों का मिला करके एक भेद ले लेंगे एक भेद नहीं ले करके ये तीनों का भेदकूट कहेंगे तो ये जो जगत में रहेगा ये भेदकूट ये तीन का भेद इसमें रहेगा अच्छा ये जो बाकी जगत हो गया ये हो गया भिन्न इससे ये तीन भिन्न हो गए ये तीनों में भेद रहेगा भेद का प्रतियोगी हो जाएगा जगत प्रतियोगी हो गया प्रतियोगिता किस में रहेगा जगत में प्रतियोगिता का अवच्छेद होगा जो ये जगत में रहेगा ये जगत में रहेगा भेदकूट तो इसलिए भेदकूट से अवच्छिन्न हो गया प्रतियोगिता भेद कूटा प्रतियोगिता क ये क्या चीज है भेद वो कहाँ रहेगा तीन में ये तीन में जो भेद रहा ये हो गया भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये हुआ तो भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता क ये तीन में रहा ये तीन में जो रहा भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता क ये पदार्थ स्वयं ही भेद है इसमें रहा भेद तो भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसमें रहा ये तीन अभी क्या हो जाएंगे कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क इसमें रहा भेद ये क्या हो जाएंगे भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद भेदवत इसमें क्या धर्म रहेगा भेदवत्वम रहेगा यही अन्यतमत्वम का लक्षण कहा था अभी हमारा अन्यतम हो जाएंगे कारण अन्यतमत्वम यह हमारा हो जाएगा कारण था तो अन्य का अर्थ हो जाएगा भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवत्वम कह सकते हैं अथवा भेदकूटावचिन्न प्रतियोगिता का भेद भी कह दीजिए भेदवत्वम का अर्थ भेद तो अन्य का अर्थ हो जाएगा भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इतना ही हो जाएगा और ये जो अन्य हो गया ये कारणता अवच्छेद हुआ अभी इसके ऊपर विचार दिखाते हैं अभी मीमांसक कहेगा आपने अन्यतमत्व को कारणता अवच्छेद को मान लिए ऐसा मानने से अन्य घटक भेदान अन्य का घटक भेद कितने भेद है भेदकूट में तीन भेद हैं घटक भेदान मिथो विशेषण विशेष्य भाव विनिगमन विरहेण तो, अभी आप भेदकूट का भेद ले रहे हैं जब भेद कूट कहने से आपको तीनों भेद को लेना पड़ेगा तीनों भेद को अगर लेंगे तो क विशिष्ट ख विशिष्ट ग ऐसा कहें कि तीनों को लेना पड़ेगा अथवा आप इसका हिंदी में क्या कहते हैं परमेशन कॉम्बिनेशन जो कहते तो। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं क विशिष्ट ख विशिष्ट ग कहेंगे अथवा ख विशिष्ट क विशिष्ट ग कहेंगे ग विशिष्ट ख विशिष्ट ये कितना होगा तीन में आगे पीछे करने से कितना हो जाएगा नौ नहीं होगा छ होगा तो ये छ हो जाएंगे ऐसा इसका गणित तो क्या भूल गया है हाँ, मतलब अगर कितने में आप करना चाहते हैं आगे पीछे जितने में करना चाहेंगे अभी हम तीन में करना चाहते हैं तो तीन में गुणन कर देंगे तीन से एक माइनस करके कम करके अगर पांच में आगे पीछे करना चाहेंगे तो पाँच चार गुणन कर देंगे बीस हो जाएगा पाँच को आगे पीछे करेंगे तो बीस हो जाएगा एक घटा देंगे ये उसका नियम है तीन में करेंगे तो भी छह हो जाएगा अभी मीमांस का कहता है देखिए आपको भेद कूटाव छिन्न भेद ये आपका कारण था अवच्छेद हुआ और कारण हो गया भेद कूटाव छिन्न भेदवान क्योंकि कारण हो गया अन्यतम अन्यतम हो गए भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान तो, कारणता अवच्छेद को हो जाएगा भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अन्यतमत्वम हो गया कारण था अवच्छेद कन््यतम हो गया कारण तो ये जो कारण था अवच्छेदक हो गया अन्यतमत्वम इसका घटक में तीन भेद आगे ये तीन भेद को आगे पीछे करने से कारणता अवच्छेद आपको कितना मिल जाएगा छ मिलेगा तो छे कारणता अवच्छेदक मिला ये तो महान गौरव होगा ये मीमांसक कहता है नच अन्यतमत्व घटक भेदानाम मिथो विशेषण विशेष्य भाव विनिगमनाभिहेण कारण त अवच्छेदक भेदात अभी छे कारणता अवच्छेद का गए तो आने से कारणता बाहुल्यम कारणता अवच्छेद का छ हो गए तो कारण छे हो जाएंगे बाहुल्यम ऐसे मीमांसा को कहने से नया कहता है कि इतना सेवाच्यम ये जो कारण था अवच्छेद का छः आप कहते हैं तो ये छ नहीं है एक हैं राम विशिष्ट हरि विशिष्ट गोविंद और इनको आगे पीछे कर दिए क्या बदल गए लोग तो नया कहता है कि आप उसको आगे पीछे करिए वो तो रहे ही वही तो वही तीनों रहेंगे सर्वदा मतलब जितने भी उसको विकल्प करें यही तीनों ही रहेंगे नहीं रहेंगे तो ये तीनों समनियत होंगे उनका क्रम व्यतिक्रम हो सकता है किंतु वह वस्तु उतने रहेंगे नहीं रहेंगे तो न्याय कह रहे हैं कारणता अवच्छेदका भेदा नाम समयता नाम ऐक्य न ना, कारणता ऐक्य संभवात कारण त अवच्छेदक आप उनका क्रम विनिमय करके छह कह है देते हैं किंतु ये जो घटक भेद है ये समन्वत अर्थात ये तो रहेंगे ही रहेंगे क्रम चाहे व्यतिक्रम हो जाए किंतु तो ये तो रहेंगे तो कारणता अवच्छेद का नाम भेदान समनियना ऐक्य न कारणता ऐक्य संभवत ये समनियत होने से कारणता ऐक्य हो जाएगा क्रम व्यतिक्रम होने पर भी व्यक्ति तो वही रहे इसलिए कारणता ऐक्य हो जाएगा <laughs> कारणता अवच्छेद का हो गया कारण रहोगे हमारा वो तीन संयोग कारण अवच्छेद का हो जाएंगे वो तीन हो गए अन्यतम अवच्छेदों का छह हो जाएंगे जैसे कहते हैं बाउंड्री छ हो गया तो जमीन भी छ होगा नहीं होगा तो इसी दृष्टि अवच्छेदों का छह हो जाएगा तो आपका कारण भी छह हो जाएंगे कहता है अर्थात क्रमों को लेकर के कारण अलग अलग हो जाएंगे कह रहे हैं नया कहते हैं को लेकर के कारण अलग नहीं हो जाएगा वो तो व्यक्ति ही वही है तीन नया के उसका सिद्ध दे दिया ना समाधान हम अन्य तमत्व को ले लेंगे एक ही होगा अन्यतम को लेने से तीन होगा कारणता अवच्छेद का कारण हो जाएंगे तीन अन्यतम कह करके कारणता अवच्छेद को हो जाएगा अन्यतमत्वम तो अन्यतमत्व न कारण एक आ जाए मतलब कारणता अवच्छेद का एक आ गया इसलिए कारणता अवच्छेद अनुगत हुआ नहीं हुआ अन्यतमत्व कारणता अवच्छेद हुआ अनुगत हुआ आपका चाहे जितने भी कारण आए सभी कारणों का आप एक कोटि में डाल दिए अवच्छेद का एक हो गया नया एक कहा अच्छा अभी यहाँ तक तो हुआ कि कारणता अवच्छेद का जो भेद हैं अभी देखिए कारणता अवच्छेद का अन्य तमत्वम अन्य तम हमारा कारण अन्य हो जाएगा कारणता अवच्छेद का उसका घटक को कोटि में तीन भेद आ गए आगे क्योंकि हम कहते हैं भेद व कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये हमारा कारण था अवच्छेद हुआ क्योंकि भेद व कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये हो गया अन्यतमत्वम ये कारणता अवच्छेद का इसका घटकत्व है भेदकूट तो यही तो भेदकूट तो भेद को कारणता अवच्छेद तो ने ले लिए क्योंकि अवच्छेद हो गया भेदकूटाव छिन्न प्रतियोगिता क ये अन्यतमत्वम शब्द का अर्थ हो गया तभी तो उनका घटक में जो तीन भेद है इनको ही अवच्छेद को मान लिया भेद कूट आगे अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कूटाव छिन्न प्रतियोगिता का जहां अवच्छेद का लिया गया इसका अर्थ हो गया कि भेद भेदकूट ही अवच्छेद को होंगे क्योंकि भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता में मुख्य अंश हो गया भेदकूट इसलिए इन्हीं ही अवच्छेद मान लिया गया देखिये वहां पंक्ति दे दिया कारणता अवच्छेद का नाम भेदा नाम भेद कितने हैं तीन तो यही जो भेद कूट हो गए यही हो गया कारणता का अवच्छेद का कारण कौन हो गए अन्यतम बनी के प्रति अन्यतम कारण हुआ कारणतः अवच्छेदक हो गए जो भेद वास्तविक कारणता अवच्छेद का हो जाएगा अन्यतमत्वम जिसका अर्थ हो जाएगा भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये वास्तविक अवच्छेद का होना चाहिए किंतु उसमें जो कूटा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का इतने अंश को रख दिया भेद कूट जो उसका मुख्य अंश अच्छा. तो है उसी को ही अवच्छेद कर लिया गया क्या जी अच्छा अन्यतमत्व कारणतः अवच्छेद का हुआ अन्यतमत्व का अर्थ हो गया भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क अन्य पदार्थ हो गया भेद हम कहते हैं भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ये अन्यतमत्वम तो भेद तो समानाधिकरण सम मतलब भेदकूटाविन्न प्रतियोगिता को इतने ही है अवच्छेद का जैसे हम कहते हैं घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को आगे कहते हैं अत्यंत ये घटा घटाभाव क्या कुछ अलग पदार्थ है घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं भेद कूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद ये भेद क्यों कह देते हैं कि भेद कूटावचिन्न प्रतियोगिता का कौन है बताने के लिए कह देते हैं नहीं तो वास्तविक तो यहाँ पदार्थ तो इतने ही है भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता को इतने हो गया आपका कारणता का अवच्छेद का यह अन्यतमत्वम शब्द का अर्थ हुआ तो जो कारणता अवच्छेद हो गया भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता क इसमें से सार अंश कितने हैं भेदकूट भेदकूट उससे अवच्छिन्न हो गया प्रतियोगिता किंतु ये जो उसमें सार अंश हो गया ये भेदकूट ये भेदकूट से अवच्छिन्न होता है प्रतियोगिता तो इसलिए भेदकूट को ही प्रतियोगिता कारणता अवच्छेद ले लिया नहीं तो कारणता अवच्छेद होना चाहिए भेदकूट अवच्छिन्न प्रतियोगिता क यह होना चाहिए तो अर्थात इनका जो मूल अंश है मुख्य अंश है इसी को कारणता अवच्छेद ले लिया गया कारणता अवच्छेद का नाम नेदानम अर्थात जो भेद कूट है इसी को कारणता का अवच्छेद का लिया गया ठीक है अभी मीमांस कहेगा ये जो भेद होते हैं आप अभी भेद को कारणता अवच्छेद का ले लिए मीमांस कहेगा भेद कारणता का अवच्छेद का नहीं होगा भेद मतलब भेद भेदकूट ये कारणता का अवच्छेद का नहीं बनेंगे ये क्यों नहीं बनेगा कहता है कि स्वरूप अव स्वरूप तो अवच्छेदकत्व अवच्छेदकअ असंभव न ये जो भेद होते हैं वो स्वरूपत तो अवच्छेदक नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं रामूद्री में देखिए स्वरूपत तो अवच्छेदक असंभव न दिया जाति से स्वरूपत्व तो भान अनीकारा जाति से जो भिन्न पदार्थ होगा वो स्वरूपों से उसका भान नहीं होगा घट का भान कभी स्वरूप नहीं होगा घटत्व न होगा जाति जो कहीं तो घट में घटत्व रहेगा घटतत्व स्वरूप भान होगा अगर नहीं होगा फिर घटतत्व तो को घटे तो न भान होगा कहेंगे तो फिर अनवस्था होगा घटतत्व तो में कोई घटत्व तो नहीं मानेंगे जाति इतर जो है वो स्वरूपत भान नहीं होगा जाति स्वरूपत भान होगा जाति से भिन्न जितने होंगे सब किसी विशिष्ट होकर के भान होंगे जब भेद है ये जाति है नहीं है इसलिए स्वरूप से भान नहीं होगा ठीक है उससे क्या हुआ आगे देखिए रामरुद्री में यश्य स्वरूपतो तो भान तस्व स्वरूप तो अवच्छेदकत्व नियम अभी भेद स्वरूपत भान होगा भेद स्वरूपत भान नहीं होगा क्योंकि वह जाति नहीं है भेद अगर स्वरूपत भान नहीं होगा तो स्वरूप तो अवच्छेद भी नहीं बनेगा तो इसलिए वो विशिष्ट होकर के ही अवच्छेद को होगा अभी आप कह दिए कि ये जो भेद कूट है ये सब कारणता अवच्छेद को हो जाएंगे अभिमांस कहता है नहीं हो पाएगा भेद कारणता का अवच्छेद का नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा आगे और विचार लेंगे शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः ईश्वर गुरात्मती मूर्ति वेद विभाग यो व्योम वक्षिणामूर्त चाहते हैं तो